इसका कुछ न कुछ उस अदृश्य शक्ति से लेना देना था मंजू की कार में बैठकर विक्रांत उस अदृश्य शक्ति द्वारा कही गई बात को खुद से रिलेट कर रहा था सुबह से जो कुछ भी हो रहा था पहले सुबह सुबह रिया का पिता बनने से लेकर अभी अचानक से मंजू का मिलना सब यूं ही नहीं हो रहा था कहीं ना कहीं इसके पीछे उस अदृश्य शक्ति का ही हाथ था आज संडे था और आज के दिन विक्रांत सिर्फ आराम करता है इसलिए जब मंजू उसे अपनी कार में बैठा कहीं ले जा रही थी तो विक्रांत को लग गया था कि जरूर कोई ना कोई इमरजेंसी केस होगा तभी मंजू उसे इस तरह से ले जा रही है लेकिन आज मंजू अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर क्यों आई हुई है ज्यादातर पुलिस ऑफिसर जब भी डिपार्टमेंट के किसी काम से जाते हैं तो पुलिस कार का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मंजू अपनी गाड़ी क्यों ले आई है वे गाड़ी ये तो वो जल्दी चलाती भी नहीं है यहां तक की इस कार में तो नंबर प्लेट भी नहीं है और अगर मंजू किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही है तो वो टीम बी के लोगों को क्यों नहीं ले जा रही भला मुझे क्यों ले जा रही है कुछ इसी तरह के सवाल जवाब के बीच विक्रांत गाड़ी में बैठा हुआ था फिर अचानक से उसकी नजर मंजू के चेहरे पर पड़ी वो आज थोड़ी तैयार भी होकर आई हुई थी वरना मंजू नॉर्मल ही रहती थी मंजू कभी भी ज्यादा मेकअप करके नहीं आती थी अक्सर वो यूं ही बाल खोल और नॉर्मल कपड़ों में ही ऑफिस चली आती थी लेकिन आज वो काफी रेडी होकर आई हुई थी उसने यूनिफॉर्म भी नई पहनी हुई थी विक्रांत बड़े ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा था क्या हुआ मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या मंजू ने सामने रोड की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत ने तुरंत ही अपनी नज़र सीधी कर ली वो भी अब सामने रोड पर देखने लग गया आ, हम हम कहां जा रहे हैं मैडम विक्रांत ने पूछा ओ डिटेक्टिव साहब प्लीज आप अपना फोन चेक करेंगे मैंने आपको ऑलरेडी मैसेज किया हुआ है विक्रांत ने तुरंत ही अपना फोन निकाला और फिर मैसेज चेक करने लगा उसमें सच में मंजू का मैसेज पड़ा हुआ था मंजू ने मैसेज में किसी सम्मान समारोह में जाने की बात लिखी हुई थी जिसके लिए सुबह ही सिटी काउंसिल की बिल्डिंग में 10 बजे के पहले पहुंचना था कैसा सम्मान अपनी पुरानी लाइफ में विक्रांत को कभी कोई अवॉर्ड नहीं मिला था यहां तक कि प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज लाइफ तक वो हमेशा फिसअडी ही रहा था इसलिए उसके लिए इस तरह के किसी सम्मान की तो दूर कोई छोटा सा सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था मैंने तुम्हारा लोकेशन चेक किया तो पता चला तुम अभी घर पर ही हो मुझे अंदाजा लग गया था कि तुमने मैसेज नहीं देखा है। तभी तुम आराम फरमा रहे हो फिर मैंने सोचा कि खुद ही आकर तुम्हें पिक कर लो यहां गली में पहुंची तो देखा तुम कहीं जा रहे थे कहा जा रहे थे तुम अरे वो मैं थोड़ा कुछ खाने के लिए जा रहा था मुझे भूख लग रही थी विक्रांत ने ईमानदारी से मंजू को बता दिया मेरा फोन खराब है कुछ पता नहीं चलता इसमें इसलिए मैसेज नहीं दिखा मैं नया फोन लेने की सोच रहा हूं ले लूंगा जल्दी ही नहीं रहने दो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नया फोन आने वाला है सबको नया फोन और नंबर दोनों मिलेगा और उसमें अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग भी रहेगा रिचार्ज भी नहीं कराना होगा अब उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई मैसेज नहीं मिलता है तो फिर ये तुम्हारी गलती होगी क्या सच में विक्रांत का चेहरा खुशी से चमक उठा अच्छा हुआ आपने बता दिया वरना फालतू में मेरा पैसा खर्च हो जाता है ये लोग क्या सम्मान देंगे कोई डिप्लोमा वगैरह देंगे क्या या बस ऐसे ही बुला रहे हैं विक्रांत के इस सवाल का मंजू ने कोई जवाब नहीं दिया वो बस उसे यूं ही देखकर कर मुस्कुरा उठी जब विक्रांत को मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच द्वारा सम्मानित किया जा रहा था तो विक्रांत को थोड़ा चक्कर सा आ रहा था वहां सम्मान समारोह में पुलिस डिपार्टमेंट के लगभग सभी बड़े छोटे अधिकारी पहुंचे हुए थे उन सब बीच विक्रांत को सम्मानित किया जा रहा था यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के उन सभी ऑफिसर को सम्मानित किया जा रहा था जिन्होंने अच्छा काम किया था उस ट्रिपल मर्डर केस और हाथ काटने वाले केस से जुड़े पुलिस ऑफिसर को भी सम्मानित किया जा रहा था मंजू को कई केस में अपना योगदान देने के लिए उसे बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे ट्रिपल मर्डर केस में योगदान के लिए तो मंजू को एक साथ सम्मानित किया गया था लेकिन चूंकि विक्रांत ने ट्रिपल मर्डर केस वाले मुजरिम को और हाथ काटने वाले मुजरिम को भी पकड़ा था इस वजह से उसे अलग से सम्मानित किया गया था उसे अवॉर्ड दिए जाने के साथ ही चेक भी दिया गया चेक देखकर विक्रांत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि किसी मुजरिम को पकड़ने पर सम्मान के साथ ही पैसे भी दिए जाते हैं विक्रांत ने चेक अट्ठाईस तो एक एक तो हजार का था कुल मिलाकर उसे एक लाख अट्ठाईस हजार रूपए का चेक मिला था हालांकि विक्रांत ने पहले भी सुना था कि पुलिस डिपार्टमेंट में मुजरिम को पकड़ने पर इनाम दिया जाता है लेकिन कभी उसे यकीन नहीं था कि ऐसा सच में होता है लेकिन कुछ भी हो यह पुलिस डिपार्टमेंट का एनर्जी बनी रहती है और अगर कोई भी सोल्व होता है तो पूरी पुलिस टीम को अवॉर्ड दिया जाता है ऐसी स्थिति में इनाम की पूरी राशि को सभी के बीच में स्प्लिट किया जाता है लेकिन इन दोनों केस को विक्रांत ने अकेले ही सोल्व कर लिया था तो चढ़ा था तब से लेकर अभी तक वो सिर्फ तीन ही शब्द बोल रहा था ग्रेट अमेजिंग थैंक यू फिर वहीं पर स्टेशन के हेड ने आकर विक्रांत से कहा तुम्हें पता नहीं था की आज यहाँ सम्मान समारोह के लिए आना था तुम ऐसे ही चले आए यूनिफॉर्म भी नहीं पहना विक्रांत इतना खुश था कि उसके ऊपर स्टेशन हेड की बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ा वो फ्लो फ्लो में उन्हें भी ग्रेट थैंक यू बोल गया। विक्रांत वापस आते समय भी मंजू की कार में ही बैठा हुआ था उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे हाथ में चेक लेकर वो बड़े आराम से कार में बैठा हुआ था इस तरह की लाइफ की उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी विक्रांत ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह पुलिस की नौकरी में सम्मान और पैसा दोनों ही मिलता है कुल मिलाकर विक्रांत को धीरे धीरे इस लाइफ से प्यार हो रहा था पुलिस की नौकरी भी कमाल की है। बस जाकर मुजरिमों को पकड़ो और फिर सम्मान और पैसा दोनों हासिल करो उसकी पिछली लाइफ तो इससे बहुत बदतर थी कार में बैठी मंजू ने बिना विक्रांत की तरफ देखा वेल्डन well विक्रांत मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि तुम इतने होशियार हो इनाम पाकर विक्रांत को कैसा लग रहा था ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को